1911. पटल डांगा के अपने घर से शाम को मां के पास गई मां के कमरे में जाकर बैठते ही गोलाप मां ने आकर कहा एक संयासिनी अपने गुरु का ऋण चुकाने के लिए कुछ सहायता प्राप्त करने काशी से यहां आई है तुम्हें कुछ देना होगा मैंने खुशी से अपनी सहमति जताई मां ने हंसकर कहा मुझे पकड़ा था पर मैं क्या किसी के पास रुपया मांग सकती हूं बेटी मैंने कहा ठहरो हो जाएगा गोलाब मां ने कहा मां ने आखिर उपाय कर ही दिया मां ने धीरे से मुझसे कहा गोलाब ने तीन गिन्नियां दी हैं कुछ देर बाद वे सन्यासिनी आई वे बलराम बाबू के घर गई थीं। वहां भक्तों ने अपने साध्या अनुसार कुछ कुछ दिया है मैंने सुना उनका एक बड़ा परिवार था तथा सात पुत्र थे उनके सब प्रकार के भार ग्रहण करने में समर्थ होने पर यह संसार त्याग कर चली आई हैं। सन्यासिनी कहा जाता है कि गुरु नंदा नहीं करनी चाहिए फिर गुरु के उद्देश्य से प्रणाम करके बोली वे मुकदमेबाजी के शौकीन थे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 भक्ति तो रखते ही हैं यहां तक कि गुरु के स्थान की बिल्ली को भी सम्मान देते हैं सन्यासिनी रात तीन बजे से सवेरे आठ बजे तक जब ध्यान करती है इसीलिए उन्होंने एक धुले हुए कपड़े की मांग की मां ने भूदेव की एक धोती देने के लिए कहा सन्यासिनी ने मुझसे पूछा क्या तुम रात में रुकोगी यदि रुको तो तुम्हें कुछ उपदेश दे सकती हूं मैंने मन ही मन सोचा हमारी मां के सामने आप भला क्या सिखाएंगी किंतु प्रकट में कहा नहीं मेरा रुकना नहीं होगा मेरी गाड़ी आ गई संध्या आरती होने पर श्री मां को प्रणाम कर मैंने विदा ली ग्यारह फरवरी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 भक्त की इच्छा कौन जाने बेटी एक दिन वह बच्चा मुझे देखने के लिए इतना चंचल हो गया कि सभी को खींच खींच कर ऊपर की ओर जहां मैं बैठी थी ऊ कर, कर दिखाने लगा पहले कोई समझ नहीं पाया बाद में समझ आने पर उसे मेरे पास ले आया गया तब उतने से बच्चे ने मेरे पैरों में गिरकर प्रणाम किया फिर वह नीचे उतरकर गिरीश को पकड़कर मेरे पास लाने के लिए खींचने लगा गिरीश जोरों से रोने लगा और कहने लगा अरे मैं महा भला मां को देखने जाऊंगा पर बच्चे ने किसी प्रकार भी नहीं छोड़ा तब बच्चे को गोद में लेकर गिरीश कांपते कांपते आंसुओं की धारा बहाते आकर मेरे पैरों में साष्टांग प्रणाम करके बोला मां इसके कारण ही तुम्हारे श्री चरणों का दर्शन हुआ पर बेटी लड़का चार साल का होकर ही चल बसा इसके पहले एक दिन गिरीश और उसकी स्त्री अपने मकान की छत पर थे तब मैं बलराम बाबू के घर में थी शाम के समय मैं छत पर गई गिरीश के छत से देखने पर यहां का दृश्य दिखाई देता है इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया था पर बाद में उसकी स्त्री से सुना कि उसने गिरीश से कहा था वह देखो मां उस मकान की छत पर घूम रही हैं। इस पर गिरीश ने तुरंत पीठ फेरकर कहा था नहीं, नहीं मेरे पाप नेत्र हैं इस प्रकार छिपकर मां को नहीं देखूंगा या कहकर वह नीचे उतर गया था उद्बोधन कार्यालय कलकत्ता 15 जून 1912। सौ चार बजे शाम का समय होगा श्रीमा बहुत सी स्त्री भक्तों के साथ बैठी हैं मेरे परिचितों में मास्टर महाशय की पत्नी डॉक्टर दुर्गापत बाबू की पत्नी नरेन बाबू की बुआ गौरी मां और उनकी पालिता कन्या जिन्हें मैं दुर्गा दीदी कहा करती थी आदि थीं और बाकी से मेरा परिचय नहीं था मां साहस वदन सबके साथ बैठी बातचीत कर रही थी मुझे देखकर उन्होंने कहा आओ बेटी आओ बैठो गौरी मां से कहलवाकर मैं नीचे ऑफिस से निवेदिता और भारत में विवेकानंद ये दो पुस्तकें ले आईं। मेरी इच्छा थी कि मां निवेदिता से कुछ सुने मां ने पुस्तक देखकर कहा कौन सी पुस्तक है मैंने कहा निवेदिता मां ने कहा पढ़ो तो बेटी थोड़ा सुनो। उस दिन मुझे भी उसकी एक प्रति दी गई थी पर अभी तक सुनना नहीं हुआ इतने लोगों के बीच पढ़ने में यद्यपि मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा था तथापि निवेदिता के संबंध से सरला बाला ने कितना सुंदर लिखा है यह मां को सुनाने की इच्छा थी इसीलिए मां के आदेश से मैंने उसे पढ़ना प्रारंभ किया श्री मां तथा उपस्थित महिलाएं दत्तचित्त से सुनने लगीं निवेदिता की भक्ति की बात सुनकर सबकी आंखें अश्रुसिक्त हो उठी मैंने देखा कि मां की आंखों से भी आंसू बह निकले इस प्रसंग में वे कहने लगी अहा निवेदिता की कैसी भक्ति थी मेरे लिए वह क्या करे क्या न करे कुछ सोच नहीं पाती थी रात में जब वह मिलने आती तो लाल टेन की रोशनी से मेरी आंखों को कष्ट होगा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 जो जितना जानती थी कहने लगी दुर्गा दीदी ने कहा भारत का दुर्भाग्य है कि वे इतनी शीघ्र चली गईं। और एक अन्य ने कहा वे मानो भारत की ही थीं, स्वयं भी वे यही कहा करती थीं। सरस्वती पूजा के दिन वे होम का तिलक लगाकर नंगे पैर घूमती रहती थीं। पुस्तक का पठन समाप्त हुआ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 ठाकुर को पहनाने की इच्छा से उनके सामने रख दिया था ब्रह्मचारी राज बिहारी ने उसी के पास भोग का रसगुल्ला लाकर रख दिया उसका रस फूलमाला में पड़ने से काले चींटे आकर उसमें लग गए मां हंसते हंसते कहने लगी इस बार ठाकुर को चींटे काटेंगे ओ राज बिहारी यह तुमने क्या किया यह कहकर उन्होंने सावधानी से चीटों को अलग कर माला ठाकुर को पहना दिया मां का सबके सामने अपने पति को माला पहनाकर सजाते देख राधु की मां मुंह दबाकर हंसने लगी श्री मां ने गौरी मां को सबको प्रसाद देने के लिए कहा तथा सबने प्रसाद पाया एक स्त्री भक्त ने कहा मां मेरी पांच लड़कियां हैं उनका विवाह नहीं कर पाई हूं इसीलिए बड़ी चिंता में हूं श्रीमा विवाह नहीं कर पा रही हो यह कहकर सोचने से क्या फायदा होगा निवेदिता के स्कूल में भर्ती कर दो लिखना पढ़ना सीखेंगी आनंद में रहेंगी यह सुनकर एक अन्य स्त्री भक्त ने कहा मां के प्रति तुम्हारा भक्ति विश्वास हो तो वही करो अच्छा होगा मां ने जब कहा है तो फिर चिंता किस बात की कहना ना होगा कि लड़कियों की मां ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया फिर किसी ने कहा आजकल लड़के मिलना कठिन है फिर लड़के लोग विवाह नहीं करना चाहते हैं श्री लड़कों को अब ज्ञान हो रहा है संसार अनित्य है यह वे समझ पा रहे हैं संसार में लिप्त होने से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है एक एक करके बहुतों ने श्री मां को प्रणाम करके विदा ली संध्या हो चली थी पूजनिया योगीन मां ने आकर मां को प्रणाम किया और वे ठाकुर की संध्या आरती के लिए बैठी मां बरामदे में एक किनारे बैठी जब ध्यान कर रही थी बाद में उनके उठकर आने पर अन्य स्त्री भक्तों ने उन्हें प्रणाम करके विदा ली सबके चले जाने पर मां को अकेली पाकर मैंने पूछा अशाच अवस्था में क्या स्त्रियों द्वारा ठाकुर पूजा की जा सकती है श्री मां ने कहा हां की जा सकती है यदि ठाकुर के प्रति उस प्रकार का प्रेम हो यह बात मैंने भी ठाकुर से पूछी थी उन्होंने कहा था पूजा न कर पाने के कारण यदि तुम्हारे मन में बहुत कष्ट हो तब करना उसमें दोष नहीं अन्यथा नहीं करना अतः तुम पूजा करो पर मन में कोई संशय आवे तो न करना मां सभी को ऐसा करने को कहती हूं ऐसी बात नहीं क्योंकि कुछ दिन बाद ही यही प्रश्न जब एक स्त्री ने पूछा तो उन्होंने कहा था ऐसी अवस्था में क्या भगवान की पूजा करनी चाहिए वह मत करो इस प्रकार लोगों की मानसिक अवस्था देख मां कब किसको क्या कहती थी समझना कई बार कठिन हो जाता है रात बढ़ चली थी अब तक मुझे लेने के लिए कोई आया नहीं था गोलाब मां द्वारा पूछने पर नीचे से किसी ने कहा हम लोगों ने कह दिया है कि वे शायद गौरी मां के साथ चली गई हैं यह सुन मैंने मां से कहा कोई न आया तो रुकना हो जाएगा मां ने कहा उसकी कोई बात नहीं पर आज पहला आषाढ़ है अगस्त्य यात्रा है आज के दिन घर से निकलकर बाहर नहीं रहना चाहिए मैंने मन में विचार किया ऐसे स्थान में यदि अगस्त्य यात्रा हो तो वह अच्छा ही है रात में ठाकुर के भोग के बाद सब प्रसाद पाने बैठे मां ने शाम को मुझे बहुत सा प्रसाद दिया था इसीलिए प्रसाद लेने की मेरी अनिच्छा जताने पर गोलाप मां ने कहा क्यों जी हमारे यहां आकर उपवासी क्यों रहोगी मां ने कहा ना ना, वो थोड़ा बहुत अवश्य खाएगी यह कहकर उन्होंने स्वयं एक प्लेट में चार पूड़ियां सब्जी और मिठाई आदि लाकर मुझे दिया तब रात के 11 बज चुके थे इसी समय विनोद मुझे लेने आया गौरी मां के आश्रम में मुझे न पाकर वह फिर से यहां आया था नीचे साधु ब्रह्मचारी गणों में बहुत से सो गए थे मां को प्रणाम करके उनसे विदा लेते समय उन्होंने कहा रुकना नहीं हुआ बेटी ठीक है और किसी दिन आकर रुकना मैं बड़ी सावधानी से नीचे उतर रही थी कि पूजनीय शरत महाराज को कहते सुना विनोद सीढ़ी से सावधानी से उतरवाना रात हुई है वे नीचे बैठक खाने में सोए हुए थे घर पहुंचते रात के बारह बज चुके थे और एक दिन जाकर देखती हूं कि मां दोपहर में भोजन के बाद आराम कर रही हैं। उनकी आज्ञा अनुसार मैं उनके पास लेटकर उन्हें पंखा झलने लगी अचानक वे अपने आप कहने लगी इसीलिए तो बेटी तुम सब लोग आई हो पर वे अर्थात ठाकुर अब कहां हैं? सुनकर मैंने कहा इस जन्म में तो उनका दर्शन मिला नहीं किसी जन्म में मिलेगा या नहीं वे ही जानते हैं आपका दर्शन पा लिया है यही हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है श्री ने कहा सो तो है मैं सोचने लगी मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं जो उन्होंने मेरे इस कथन को स्वीकार तो किया सब समय तो देखती हूं कि वे अपने विषय की बातें छिपा लेती हैं मां के पास कितने लोगों की कितने प्रकार की गोपनीय बातें हो सकती हैं मैं अबूज उस समय समझ नहीं पाती थी भला समझ भी कैसे सकती कुछ दिनों से ही तो मां के पास जाना आना हो रहा था इसीलिए जब मां को उनके कमरे में नहीं पाती तो बिना उनके आने की प्रतीक्षा किए वे जहां रहती वहां पहुंच जाती थी एक दिन शाम को दो सुंदर युवतियां मां के साथ उनके कमरे के उत्तरी बरामदे में एकांत में कुछ बातें कर रही थीं। उस समय मां से मिलने मैं वहां जा पहुंची मैंने मां को कहते सुना ठाकुर के पास अपने मन की इच्छा व्यक्त करना प्रार्थना करना प्राणों की व्याकुलता से रो रो कर निवेदित करना देखोगी वे तुम्हारी गोद भर देंगे मुझे समझने में देर नहीं लगी कि दोनों बहुएं मां के पास संतान सुख की याचना कर रही थीं। मुझे देखकर वे लज्जित हो गई थी और मैं भी उतनी ही इससे मुझे बड़ी सीख मिली मैंने मन ही मन निश्चित कर लिया कि अब से कभी मां को बिना सूचित किए मिलने नहीं जाऊंगी गौरी मां आई हैं ठाकुर की बातें सुनाने का उनसे अनुरोध करने पर वे बोली मैं ठाकुर के पास काफी पहले गई थी बाद में अन्य लोगों ने आना प्रारंभ किया नरेन काली इन सबको उनके छोटेपन से देखा है समय अधिक नहीं रहने से और बातचीत नहीं हुई मां को प्रणाम करके गौरी मां ने विदा ली मुझे भी जाना था मां को प्रणाम कर विदा मांगते समय मां ने बरामदे में बुलाकर प्रसाद दिया और बोली फिर आना बेटी मेरे सब बेटे बेटी लोग आते हैं और फिर एक एक करके चले जाते हैं एक दिन सवेरे सात बजे आना और यही प्रसाद पाना रथ यात्रा आज सवेरे सात बजे गौरी मां के आश्रम गई थी उन्होंने प्रसाद पाने का निमंत्रण दिया था इच्छा थी कि वहां से सवेरे सवेरे मां के पास पहुंच जाऊंगी किंतु सुयोग नहीं जम पाया ठाकुर का भोग और भक्त सेवा समाप्त होते होते दो बज गए चार बजे गौरी मां को साथ ले मां के पास गई तब मां शाम का भोग चढ़ाने के लिए बैठी थीं। भोग के उठने पर पहले गौरी मां ने और फिर मैंने मां को प्रणाम किया गौरी मां ने एकांत में ले जाकर उनसे कुछ बातचीत की और फिर मुझे बुलाया मां के लिए मैं एक रेशमी वस्त्र ले गई थी उसे उनके चरणों में रखते हुए प्रणाम करके मैंने कहा मां इसे पहनिएगा। मां ने हंसकर कहा हां अवश्य पहनूंगी गौरी मां मेरी स्नेह भरी प्रशंसा करने लगी मां भी उसमें योगदान देने लगी ठाकुर घर में उस समय मास्टर महाशय की पत्नी और कन्या तथा और भी अनेक स्त्री भक्त थी सबको मैं पहचानती नहीं थी मास्टर महाशय की कन्या और पत्नी से कुछ देर बातचीत के बाद पुरुष भक्तों के प्रणाम की बारी आने पर हम सब लोग बरामदे में चली गईं। एक भक्त अनेक खिले हुए गुलाब तथा जवा के फूल तथा सुंदर जूही फूलों की माला फल तथा मिठाई आदि लेकर आए थे मां के चरणों के नीचे वह सब रखकर उनके चरणों की पूजा करने लगे वह एक सुंदर दृश्य था मां सहास्य मुख स्थिर होकर बैठी थीं। गले में भक्त द्वारा प्रदत्त माला थी श्री चरणों में जवा और गुलाब के फूल पूजा खत्म होने पर भक्त ने मां को हर प्रकार के फल और मिठाई को ग्रहण कर प्रसाद कर देने की प्रार्थना की गौरी मां ने यह सुन हंसते हंसते कहा जबरदस्त भक्त से पाला पड़ा है मां अब खाओ मां भी हंसते हंसते इतना नहीं इतना नहीं इतना नहीं खा पाऊंगी कहकर थोड़ा सा खा भक्त के हाथ में देने लगी भक्त ने प्रत्येक पदार्थ को सिर से, से लगाकर अवर्णनीय आनंद में विभोर हो मां को प्रणाम कर उनसे विदा ली माने तब अपने गले की फूलमाला गौरी मां के गले में पहना दी चरणों में निवेदित फूलों को भक्त लोग ही सब ले गए भूदेव ने रथ तैयार किया है ठाकुर को रथ में बिठाने की तैयारी हो रही थी गौरी मां को आश्रम में विशेष काम था इसीलिए वे जल्दी विदा लेकर चली गईं। सीढ़ी तक उनके साथ जाकर मैं मां के पास लौट आई बातचीत के बीच गौरी मां की बात उठी मां ने कहा आश्रम के लड़कियों की वह बड़ी सेवा करती है उनके बीमार पड़ने पर अपने ही हाथों से उनका मल मूत्र साफ करती है संसार में उसे तो इस प्रकार का कार्य अधिक नहीं करना पड़ा पर ठाकुर उससे सब करा लेंगे यह उसका अंतिम जन्म जो है इस बार पास के कमरे में ठाकुर को रथ पर आरूढ़ किया गया मां तख्त पर बैठी हुई अपलक दृष्टि से उनको निहारती हुई बहुत आनंद प्रकट करने लगी बाद में भूदेव और भक्त लोग ठाकुर को रथ के सहित उठाकर नीचे ले गए तथा रास्ते में गंगा के किनारे रथ खींचकर संध्या होने पर फिर कमरे में ले आए इस समय स्त्री भक्तों ने ऊपर के कमरे के भीतर रथ खींचा उसके बाद मां राधु नलिनी दीदी और मैंने रथ को खींचा जो भी आता मां प्रसन्न हो उससे रथ की बात कहने लगती भक्त महिलाएं प्रसाद लेकर एक एक करके चली गईं। रात में भोग आरती के बाद मां ने स्वयं थाली में प्रसाद लाकर मुझे दिया उस दिन घर पहुंचते रात के 11 बज चुके थे जब सामने के रास्ते में रथ खींचा जा रहा था तो मां कह रही थी सब लोग तो जगन्नाथपुरी नहीं जा पाते हैं जिन्होंने यहां अर्थात ठाकुर को रथ में दर्शन किया उनका भी हो जाएगा